शो ठॉक हरि बोलो हरि बोल नंबर नाइन धीरवी गजितेन्द्रिय निर्मण

ज्ञान गयो धृढ़ आदु सिलतोष क्षमा जिनके घट लागो सुअना हदनादु मेषन पक्ष निरंतर लक्ष्य

और नहीं कछु वाद विवाद ये सब लक्षण है जिनमा माँ सुंदर कैर है गुरुदादू को गोरख को गुरु थापत को कत दिगंबर यादू को का कंथर को भरत

थर को कबीर कोरा खतनादू कोई कहे हरिदास हमारे यो करी करिठानत वाद विवाद और तो संत सब श्री पर सुंदर के उ है गुरुदादू सुंदर के उ है गुरु दादू

गोविंद के किए जीव जात है रसाता को गुरु गुरुपदेश सुतो छूटे जमफंद गोविंद के किए

जीव बस परे कर्मणी के गुरु के निवाजे सो फिरत है स्वच्छंद गोविंद के किए

जीव भव सागर में सुंदर कहत गुरु काढ़ दुख दंद तऊ कछु मुख ते तह बताई

गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद ज्ञान की धरती

लगन की साधना के नीर सिंची भावना की खाद डाली ऋतु समय से प्रेम के कुछ बीज बोए कल उगेंगे अरुण अंकुर कस मसाकर तोड़ मिट्टी की तरुण सोंधी परत को धूप नूतन रूप देगी मेघ वर्षा में सघन घिर बरसकर, तर करेंगे मूल तक को

गंध फूटेगी गमक कर गांव वन उपवन हंसेंगे घर नए उजड़े बसेंगे प्राण प्राणों से जुड़ेंगे मुक्ति कणकण को छुएगी शरद की गीली हवाओं के परस से नए पत्ते नए कल्ले नई कलियां खिल उठेंगी रंग फूटेंगे धरा पर इंद्रधनुषी सुरभि से उद्धान महकेगा अनवरत

कर्म श्रम निष्फल कभी होता नहीं है, है अटल विश्वास सुख के शांति के आनंद के फल फूल निश्चय ही मिलेंगे जीवन जितना तुमने मान रखा उतना नहीं है जीवन बहुत बड़ा है

तुमने तो जीवन के प्रथम चरण को ही मंजिल मान लिया है इससे ही दुखी हो जैसे कोई बीज को ही फूल मान ले इससे परेशान हो छुद्र को विराट मान लिया है असार को सार मान लिया है रात को ही दिन मानकर बैठ गए हो

फिर टकराते हो अंधेरे में फिर भरमाते हो अपने को और सुबह हो सकती है और सुबह की संभावना लेकर तुम पैदा हुए हो आत्मा का और क्या अर्थ है सुबह की संभावना आत्मा का और क्या अर्थ है कि देह पर हम समाप्त नहीं है

आत्मा का और क्या अर्थ है कि क्षुद्र के पीछे विराट छिपा है कि रूप के पीछे अरूप छिपा है कि गुण की तो तरंगें हैं सागर निर्गुण का है लेकिन जो मिला है बीज की तरह मिला है और ये शुभ है कि बीज की तरह मिला है क्योंकि जब फूल तुम स्वयं श्रम करोगे और खिलेगा तो आनंद की वर्षा होगी

अगर फूल तुम्हें तो ऐसे ही मिल जाए मुफ्त मिल जाए तो तुम्हारे जीवन की में कोई आनंद की संभावना ना रह जाएगी परमात्मा ने सिर्फ अवसर दिया है एक सम्राट अपने तीन बेटों में संपत्ति बांटना चाहता था किसको राज्य दे किसको कितनी संपत्ति दे

कैसे बांटे बड़ी उलझन में था एक फकीर से पूछा उस बुजुर्ग ने कहा यह छोटा सा उपाय करो तीनों बेटों को कुछ रुपए दे दो तीनों के अलग अलग महल हैं और उन तीनों को कह दो कि इस पूर्णिमा की रात्रि

मैं आकर तुम्हारे महलों का निरीक्षण करूंगा इन थोड़े से रुपयों में अपनी बुद्धिमानी दिखलाओ महल को भर दो किसी चीज से रुपए थोड़े थे महल बड़े थे पहले ने सोचा कि महल को इतने स्वरूपों में कैसे भरा जा सकता है सस्ती से सस्ती चीज क्या होगी उसे कुछ न सोचा। उसे एक ही बात सूझी कि गांव भर का जो कचरा गांव के बाहर फेंका जाता है

वही ढोया जा सकता है महल तक उतने रुपयों में सिर्फ ढोआई लगेगी उसने सारा गांव का कचरा आठ दिस दिन तक रोज ढोया सारे महल को भर दिया भर दिया जरूर भयंकर बदबू और दुर्गंध उठने लगी पास पड़ोस के लोग तक परेशान हो गए राहगीर नाक बंद कर चलने लगे रास्तों से

दूसरे ने सोचा कचरे से घर भरना तो ठीक नहीं बाप क्या कहेगा लेकिन इतने थोड़े से रुपयों में घर को भरा कैसे जाए वो सोच विचार में ही पड़ा रहा सोच विचार में ही पड़ा रहा दिन आए और बीते उसकी चिंता बढ़ती चली गई पूर्णिमा आई तब तक वो विक्षिप्त हो चुका था इतना सोचा इतना सोचा सोया नहीं खाया नहीं पिया नहीं पिए कैसे खाए कैसे

परीक्षा का दिन करीब आ रहा है और इतने स्वरूपे महल भरा नहीं जा सकता तीसरे बेटे ने सिर्फ घी के दिए जलाए रोशनी से सारा घर भर गया घी की सुगंध से सारा घर भर गया थोड़े से फूल लाया द्वार पर लटकाए बेला की महक

सारे महल में भर गई एक वीणा वादक को बुला लाया उससे वीणा बज पाई संगीत का सागर लहराने लगा बाप उस बूढ़े फकीर को लेके चला पहले बेटे के घर में तो प्रवेश करना ही मुश्किल था बाप ने कहा इसने भर तो दिया मगर कचरे से गणित तो पूरा कर दिया

लेकिन बुद्धिमत्ता का कोई प्रमाण नहीं दिया दूसरे के घर पहुंचा तो घर अंधेरा पड़ा था खाली था बेटा तो पागल हो गया था वो तो पागलों की तरह चिल्ला रहा था सिर पीट रहा था उसने अपने पागलपन से ही महल को भर दिया था तीसरे बेटे के द्वार पर पहुंचा बाप की कुछ समझ में ना आया संगीत की लहरें उठ रही थी

घी के दिए जले थे फूलों की महक थी लेकिन बाप ने कहा महल भरा नहीं है महर खारी है उस बुजुर्ग संत ने कहा जिस ढंग से इसने भरा है उसे देखने के लिए भी आंखें चाहिए तुम भी अंधे मालूम होते हो रोशनी से भरा है

अब रोशनी पर मुट्ठी नहीं बांधी जा सकती ना रोशनी को छुआ जा सकता है लेकिन भरा तो है संगीत से भरा है और तुमने तो एक चीज से भरने को कहा था इसने तीन चीजों से भर दिया रोशनी से संगीत से सुगंध से उतने ही रुपयों में ऐसे ही जीवन मिलता है तुम किससे भरोगे अपने को अधिक लोग कूड़ा कचरे से भर लिए

धन है संपत्ति है पद है प्रतिष्ठा है कूड़ा कचरा है यही का यही पड़ा रह जाएगा तुमसे पहले किसी और का था तुम्हारे बाद किसी और का होगा बड़ा जूठा है आदमी दूसरों के कपड़े नहीं पहनना चाहता लेकिन जिन कुर्सियों पर ना मालूम कितने लोग बैठ चुके उन कुर्सियों पर बैठने में आतुर होता कितने सम्राट हो चुके कितने

राष्ट्रपति कितने प्रधानमंत्री दुनिया में मगर लोग पागल दूसरे का उतारा हुआ कपड़ा ना पहनोगे दूसरे की उतारी हुई जूती ना पहनोगे लेकिन जिन कुर्सियों पर कितने ही लोग घसटे और गुजरे और समाप्त हुए जिन कुर्सियों पर सिवाय जूठन के कुछ भी नहीं बचा है उनके लिए दीवाने हो उनके लिए पागल

धन के जिन ठीकड़ों को तुम इकट्ठे कर रहे हो वे कल किसी और के थे वे किसी के सगे नहीं हैं धन तो वैश्या जैसा है आज इसका कल उसका धन का भरोसा क्या है अभी है अभी नहीं हो जाएगा तुम्हारे पास भी कैसे आया है जरा गौर से तो देखो किसी के पास से आया है

धन से ज्यादा गंदी चीज पृथ्वी पर दूसरी नहीं है क्योंकि कितने हाथों में चलती है इसलिए तो अंग्रेजी में उसको करेंसी कहते करेंसी का मतलब जो चलती ही रहती एक हाथ में घिसी दूसरे हाथ में गई दूसरे हाथ में घिसी तीसरे हाथ में गई देखते हो नोट की कैसी गति हो जाती चिथड़ जाता गंदा हो जाता दुर्गंध देने लगता

मालूम कितने खीसों में न मालूम कितनी तिजोड़ियों में न मालूम कितने लोगों के पसीने की बदबू न मालूम कितने हाथों का मैल उस पर लगता है इस कूड़ा करकट को हम इकट्ठा कर लेते और सोचते हैं जीवन भर लिया तुम्हारी जिंदगी से उठती दुर्गंध देखो तुमने पहले राजकुमार की बात कर ली तुम्हारी जिंदगी से उठती हुई उदासी देखो

तुम्हारी जिंदगी से उठते हुआ, विसाद देखो तुम ही नहीं दुर्गंध से भर गए हो तुम्हारे पास पड़ोस के लोग भी तुम्हारी दुर्गंध से पीड़ित है यह भी हो सकता है कि तुम्हें दुर्गंध का पता ही ना चलता हो अब क्योंकि व्यक्ति अगर दुर्गंध में ही रहे तो नासापुट फिर दुर्गंध का अनुभव नहीं करते जड़ हो जाते मृत हो जाते उनकी संवेदनशीलता खो जाती

या कुछ लोग हैं जो इसी उहापोह में पागल हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें यह करें वह करें सांसारिक लोग हैं पहले राजकुमार की भां उन्होंने जीवन को कचरे से भर लिया है जीवन के महल को

कचरे से भर लिया है महल कचरों से भरने के लिए नहीं होता जीवन के मंदिर को कचरे से भर लिया है जहां परमात्मा विराजमान हो सकता था वहां क्षुद्र चीजों को बिठा लिया है कुछ थोड़े से लोग दूसरे राजकुमार की भांति जो ठिटके खड़े हैं किम कर्तव्य विमूड़ जिनके जीवन में कोई दिशा नहीं है जो पैर ही नहीं उठा सकते

जिनके प्राणों को पक्षाघात हो गया है क्योंकि वो तय ही नहीं कर पाते क्या करें क्या ना करें इतने घबराए इतने परेशान हैं, इधर पैर बढ़ाते हैं तो लगता है कहीं भूल ना हो जाए उधर पैर बढ़ाते हैं तो लगता है कहीं भूल ना हो जाए और यहां इतने मत इतने मतांतर है इतने शास्त्र है इतने उपदेषाएं किसकी माने किसकी ना माने

ओड़ा ओड़ा सा रंग है वो आ रही है जिस तरह कटी हुई पतंग है निढ़ाल अंग अंग है अजीब रंग ढंग है अयाग है न बाघ है ख्वाब है न चंग है न दामतों में जंग है बुझी बुझी उमंग है ये रास्ता तबील है वह रह गुजर तंग है इन उलझनों पर दंग है किधर मुड़े

कहां चले कुछ लोग ऐसे ही खड़े चौराहों पे अटक गए किधर मोड़े कहां चले क्या करें कुछ सूझता नहीं ये दूसरे राजकुमार की तरह हैं। इनमें से ही दार्शनिक पैदा होते विचारक पैदा होते चिंतक पैदा होते पहली दुनिया से पहले राजकुमार से

राजनीतिक पैदा होते हैं राजनेता पैदा होते हैं धन लोलुप पैदा होते हैं। और तुम भली भांति जानते हो मैंने सुना एक स्त्री अपने घर के भीतर काम कर रही थी उसकी लड़की बाहर जवान लड़की किसी से बात कर रही गई तो थी गाय की सेवा करने किसी से बात कर रही मां भीतर से चिल्लाई कि भागो वहां क्या कर रही

किस लफंगे से बात कर रही भीतरा उस लड़की ने कहा कि कोई लफंगा नहीं है मां ये तो अपने समाजवाद जी हैं अपने नेताजी मां ने कहा अगर लफंगा हो तो ठीक अगर नेताजी हो तो गाय को भी भीतर लिया लफंगा का फिर भी भरोसा किया जा सकता है लेकिन नेताजी का कोई भरोसा नहीं अगर समाजवाद जी हैं

तो गाय को भी भीतर ले आ और घास भी बाहर मत छोड़ाना पद की दौड़ धन की दौड़ प्रतिष्ठा की दौड़ सब कूड़ा करकट दूसरे से पैदा होते हैं विचारक दार्शनिक वे सोचते ही रहते पहले खूब कर्म करते

और कर्म का परिणाम होता कचरा इकट्ठा कर लेते दूसरे कुछ करते ही नहीं अकर्मण्य हो जाते करें कैसे जब तक तय न हो जाए मगर तीसरे लोग भी हैं वे ही इस पृथ्वी के नमक हैं उनके कारण ही इस जिंदगी में थोड़ी सुगंध है थोड़ा संगीत है थोड़ा प्रकाश है यही जिंदगी उनके पास है सबके बराबर बराबर रूपे

सबके पास बराबर बड़े महल जरा गौर से देखना तुमने अपनी जिंदगी को रोशनी से भरा है नहीं भरा तो वैसे ही बहुत देर हो गई अब जागो तुमने अपनी जिंदगी को संगीत से भरा है अगर नहीं भरा तो अभी भी जाग जाओ सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहा था और तुमने अपनी जिंदगी में घी के दिए जलाए नहीं जलाए तो क्या कर रहे हो हरी बोलो

हरी बोल तो घी के दिए जलेंगे ये सूत्र आज के सुंदरदास के अंतिम सूत्र खूब गहराई से समझने की कोशिश करना और जब मैं कहता हूं गहराई से समझने की कोशिश करना तो मेरा अर्थ होता है हृदय से समझने की कोशिश करना यह प्रेम की बातें हैं

तर्क और बुद्धि से इनका बहुत संबंध नहीं जो वहां अटका वह चूक जाएगा यह एक प्रेमी के उद्गार है और जब प्रेम से उद्गार उठते हैं बड़े जीवंत होते ज्वलंत होते आग्नेय होते हैं। अगर उनकी जरा सी चिंगारी भी तुम्हारे हृदय में उतर जाए तुम भी जल उठोगे भबक उठोगे तुम्हारे भीतर भी

अंधेरा टूटने लगेगा सुबह का जन्म होने लगेगा रात कटने लगेगी प्राची की दिशा गहरे खो उठेगी लालिमा फैल जाएगी लेकिन हृदय से समझना बुद्धि तो केवल सोचती है समझती नहीं हृदय समझता है सोचता नहीं

बुद्धि विचार करने में बड़ी कुशल है और विचार का एक सूत्र है आधारभूत संदेह बिना संदेह के विचार नहीं चलता बिना संदेह के विचार लंगड़ा है संदेह विचार की बैसाखी है उसी के सहारे चलता है इसलिए जो जितना विचार करता उतना संदिग्ध होता चला जाता है संदेह पर संदेह खड़े होने लगते धीरे धीरे संदेहों से घिर जाता है

फिर संदेहों में ही जीता है और अभागा है वह मनुष्य जो संदेहों में जीता है क्योंकि संदेह में जीना नरक में जीना है फिर संदेह तुम्हारे साथी वे ही तुम्हारे संगी और संदेह से किसको कब शांति मिली संदेश कैसे मिल सकती संदेह तो डगमगाता है इसलिए अकंप कैसे होगे और जो अकंप होता है उसी को आनंद मिलता है विचार का सूत्र है संदेह

समझ का सूत्र है श्रद्धा प्रेम श्रद्धा का रूप है प्रेम श्रद्धा की पहली किरण ये सूत्र प्रेम से समझना गुनगुनाना इन्हें भीतर चुपचाप चले जाने देना इनके साथ जद्दोजहद मत करना इनको उतर जाने देना हृदय में और ये रंग लाएंगे ये जरूर रंग लाएंगे

ज्ञान की धरती लगन की साधना के नीर सींची भावना की खाद डाली ऋतु समय से प्रेम के कुछ बीज बोए कल उगेंगे अरुण अंकुर कस मसाकर तोड़ मिट्टी की तरुण सौंधी परत को धूप नूतन रूप देगी मेघ बरसा में सगन घिर कर, कर तर करेंगे मूल तक को गंध फूटेगी गमककर। ये प्रेम के बीज ये सूत्र

प्रेम के बीज तुम हृदय खोलो जैसे पृथ्वी अपने को खोलती और बीज को अंगीकार कर लेती ऐसे तुम इन्हें अपने भीतर पड़ जाने दो जल्दी ही तुम पाओगे कल्ले फूटे जल्दी ही तुम पाओगे तुम्हारे भीतर कुछ नए का अविर्भाव हो रहा है जैसा तुमने कभी नहीं जाना था उस नए के अविर्भाव के साथ तुम भी नए हो चले पुनरुजीवन हुआ

नव जागरण हुआ उस नव जागरण का नाम ही धर्म है धर्म शास्त्रों में नहीं उस हृदय में है जो प्रेम के बीज बोने की क्षमता रखता है साहस रखता है धर्म आंतरिक अनुभव है और जब तुम्हारे भीतर प्रेम का फूल खिलता है तब तुम्हें भरोसा आ जाता है जगत परमात्मा से भरा है

जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम का फूल नहीं खिलता तब तक जगत परमात्मा से भरा नहीं है तब तक तुम लाख कहो कि परमात्मा है तुम कह ही रहे हो ये तुमने जाना नहीं ये ऐसा ही जैसे तुमने आग के संबंध में सुना हो कि जलाती और तुम दोहराओ कि आग जलाती मगर तुम जले नहीं आग से आग को जानने का एक ही उपाय है जलना आग के व्यवहार को

समझे न थे पढ़कर किताबें आग छू बैठे तो समझे आग से जलते भी हैं परमात्मा जलाएगा और नया बनाएगा धीरजवंत अडिग जितेंद्रिय निर्मल ज्ञान गये हो दृढ़ आधु सील संतोष क्षमा

जिनके घट लागी रहे हो सुअनाहत नाथ आज अंतिम सूत्रों में सुंदरदास अपने गुरु के गीत गा रहे कितने ही गीत गाओ छोटे पड़ जाते क्योंकि जो गुरु से मिला है उसका कोई मूल्य आंका नहीं जा सकता है

सिस सदियों से गुरु के गीत गाते रहे ये गीत प्रशस्तियां नहीं है प्रशस्तियां तो झूठी होती प्रशस्तियों के पीछे तो हेतु होता मोटिवेशन होता सुना है मैंने अकबर के दरबार का एक कवि बैठा कुछ लिख रहा था

अकबर पास से गुजरा तो उसने यूं ही मजाक में पूछा कि आज कौन सी झूठ गढ़ रहे हो कवि तो झूठ ही गढ़ते ऐसे मजाक में पूछ लिया था कि आज कौन सी झूठ गढ़ रहे हो उस कवि ने जो कहा वह अकबर को बहुत चौंका गया उसने अपनी आत्मकथा में इस बात का स्मरण किया है। उस कवि ने कहा अब आपने पूछ लिया

तो कहना ही पड़ेगा आपकी प्रशस्ति लिख रहा हूं कौन सा झूठ गढ़ रहा है अकबर ने पूछा था आपकी प्रशस्ति लिख रहा हूं शिष्य गुरु की प्रशस्ति नहीं लिखता है शिष्य ने गुरु के साथ कुछ जागा कुछ देखा कुछ पाया शिष्य गुरु के साथ रूपांतरित हुआ एक रासायनिक क्रांति हो गई

कुछ का कुछ हो गया आया था दो का बहुमूल्य हो गया उसके परस से मिट्टी थी सोना हो गया प्रशस्ति नहीं है यह सिस आनंद विभोर हो सदा से सदियों से गुरु के गीत गाया है

और फिर भी शिष्य को लगता रहा कि जो कहना था कहा नहीं जा सका सुंदरदास कहते हैं धीरजवंत ऐसे धैर्य से भरे हुए व्यक्ति को पहले कभी देखा नहीं था सदगुरु का अर्थ ही होता है कि जिसका धैर्य अनंत हो

नहीं तो सदगुरु नहीं हो सकता शिष्यों को गढ़ना अपूर्व धैर्य का काम है चित्र बनाना आसान है पिकासो बनना कितना ही कठिन हो लेकिन फिर भी कठिन नहीं तुम सीख ले सकते हो और कम से कम एक बात तो पक्की है कि जब तुम चित्र बनाते हो कैनवस पर तो कैनवस कुछ गड़बड़ नहीं करता

भागता नहीं दौड़ता नहीं उल्टा सीधा नहीं करता तुम लाल रंग लगाओ वो काला नहीं कर देता कैनवस निष्क्रिय भाव से खड़ा रहता तुम्हें तो जो करना हो करो मूर्तिकार जब मूर्ति गढ़ता है तो पत्थर झंझट नहीं डालता लेकिन जब गुरु शिष्य को गढ़ता है तो शिष्य की तरफ से हजार झंझटें आती गुरु कुछ कहता है शिष्य कुछ समझता है

उनकी भाषा के लोग अलग हैं वे दो अलग आयाम में जी रहे हैं गुरु किसी पर्वत शिखर पर खड़ा है और शिष्य की अंधेरी गुहा में खाई में खड्ड में जहां कभी रोशनी पहुंची नहीं जहां चांद तारों की कोई खबर नहीं पहुंची गुरु ने सहस्त्र दल कमल को खिलते देखा है शिष्य को

उस कमल की कोई खबर भी नहीं उस कमल को समझने की भी कोई समझ नहीं कोई उपाय भी नहीं गुरु बोलता है किसी दूर आकाश से और शिष्य पृथ्वी पर गढ़ा है जैसे आकाश पृथ्वी से बोले बड़ी भाषा का भेद हो जाए फिर जब गुरु बोलता है और शिष्य समझता है तो निश्चित ही कुछ का कुछ समझता है

इसलिए तो दुनिया में इतना विवाद इतना उपद्रव ये शिष्यों के कारण है ये गुरुओं के कारण नहीं महावीर वही कहे हैं जो बुद्ध कहे वही कृष्ण कहे हैं वही क्राइस्ट वही नानक वही दादू कुछ भेद नहीं भेद हो नहीं सकता लेकिन सुनने वाले अलग अलग थे इसलिए भेद हो गया और ऐसा ही नहीं है कि महावीर और बुद्ध में उन्होंने भेद कर लिया बुद्ध को ही जिनने सुनू सुना था

ने भी बड़ा भेद कर लिया बुद्ध के मरने के बाद 36 संप्रदाय खड़े हो गए क्या थे ये संप्रदाय प्रत्येक ये कह रहा था कि जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा बुद्ध ने कहा है, ऐसा उनका अर्थ है अर्थ तो, तो तुम अपने लगाओगे अर्थ तो तुम अपने जोड़ लोगे फिर तुम

गुरु के हर काम में बाधा भी डालोगे क्योंकि गुरु तुम्हें तोड़ेगा टूटना कौन चाहता है तुम गुरु के पास आए थे टूटने नहीं मिटने नहीं कुछ बनने आए थे लेकिन तुम्हें बनने की प्रक्रिया का कोई पता नहीं बनने की प्रक्रिया में तोड़ना अनिवार्य है प्राथमिक भूमिका है अब कोई पत्थर मूर्ति बनना चाहे तो छेनी उठा के तोड़ना ही पड़ेगा और पत्थर को पीड़ा भी होगी ये भी सच है

इसलिए कमजोर तो भाग जाते वे कहते हैं हम इसलिए नहीं आए थे हम आए थे कि थोड़ा साज श्रृंगार होगा हम आए थे कि थोड़े गहने हमें और मिल जाएंगे हम और सच जाएंगे हम यहां छैनी का घाव सहने नहीं आए थे हम यहां गर्दन कटाने नहीं आए थे हम तो कुछ ज्ञान अर्जित करने आए थे हम तो कुछ और जैसे हैं इससे अच्छे कैसे हो जाए इसके लिए आए थे

और यहां मृत्यु खड़ी गुरु मृत्यु है ऐसा पुराने शास्त्र कहते गुरु के पास शिष्य जब आता है तो वो मृत्यु के पास ही आ रहा है तुम ये मत सोचना कि कठोपनिषिद में जैसे नचिकेता मृत्यु के पास गया अकेला नचिकेता ही गया था हर शिष्य मृत्यु के पास ही जाता है हर गुरु मृत्यु तुम जैसे हो ऐसा तो तुम्हें मिटा ही देना होगा बिल्कुल मिटा देना होगा समग्र रूपेण मिटा देना होगा

जैसे कोई नया बगीचा लगाए तो घास पात उखाड़नी पड़ेगी कंकड़ पत्थर निकालने पड़ेंगे जमीन खोदनी पड़ेगी भूमि को रूपांतरित करना होगा फिर ही गुलाब के पौधे बोए जा सकते शिष्य जब आता है तो उसे इस बात का कुछ पता नहीं होता कि इतनी तोड़फोड़ होगी कि मेरे सिद्धांत तोड़े जाएंगे कि मेरे शास्त्र छीने जाएंगे कि मेरा आचरण व्यर्थ

कि मेरा जीवन व्यर्थ कि मेरे पास कुछ भी ठीक नहीं है। कल ही किसी ने पूछा है कि आप कहते हैं कि मनुष्य के पास कुछ भी ठीक नहीं कुछ तो ठीक होगा वो मनुष्य के संबंध में उसको परेशानी नहीं है मनुष्य से उसको क्या लेना देना वो मूलतः अपने संबंध में पूछ रहा है कि ये बात मानने का मन नहीं होता कि मैं बिल्कुल गलत हूं कुछ तो थोड़ा ही सही लेकिन तुम तो मेरी अड़चन भी समझो

या तो कोई पूरा ठीक होता है या पूरा गलत होता है बीच में कुछ होता ही नहीं बीच में कभी कोई नहीं हुआ ऐसा थोड़ी है कि सत्य की भी कोई डिग्री होती कि किसी के पास पचास प्रतिशत किसी के पास साठ प्रतिशत किसी के पास दस किसी के पास पांच सत्य अखंड है सुना नहीं तुमने सारे शास्त्र चिल्लाते रहे सदियों से कि सत्य अखंड है उसके टुकड़े नहीं हो सकते या तो सत्य होता है तुम्हारे पास या नहीं होता

दो में से एक ही है तुम यह नहीं कह सकते कि मेरे पास थोड़ा सा सत्य हालांकि तुम्हारा अहंकार यही मानना चाहता है कि मेरे पास पूरा सत्य ना होगा लेकिन थोड़ा सत्य इसका मतलब हुआ कि सत्य की मात्राएं होती थोड़ा सा मेरे पास है थोड़ा सा होता ही नहीं सत्य को बांटा नहीं जा सकता काटा नहीं जा सकता या तो तुम जिंदा हो या तुम मुर्दा हो

कुछ कुछ जिंदा कुछ कुछ मुर्दा ऐसी कोई बात होती ही नहीं मगर हमारी भाषा ऐसी है, हमारे बोलचाल ऐसे हैं। हम तो लोगों से कहते भी हैं एक दूसरे से कि मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया जैसे प्रेम की भी मात्राएं होती है, बहुत थोड़ा या तो प्रेम होता है या प्रेम नहीं होता है बहुत थोड़ा क्या बकवास लगा रखी कहीं प्रेम की कोई मात्रा हो सकती कोई तराजू है जिस पर तौल लोग कि कितना है?

किलो की आधा किलो परमात्मा ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा बहुत तुम्हारे पास है कि लेभागे एक लंगोटी परमात्मा की कुछ उसकी भी सोचो कि एक हाथ तुम्हारे पास उसके उसके तो हजार हाथ हैं एक तुमने तोड़ लिया तो उसके तो चार सिर हैं एक तुमने तोड़ लिया परमात्मा जब जीवन में उतरता है तो पूरा पूरा उतरता है

इसका मतलब यह हुआ कि जब तक परमात्मा नहीं उतरा है तब तक तुम पूरे पूरे अंधेरे में हो और पूरे पूरे गलत हो ऐसा ही समझो पानी को हम गर्म करते हैं 100 डिग्री पर पानी भाप बनता है क्या तुम सोचते हो कि 90 डिग्री पर थोड़ा थोड़ा भाप बनता है 80 डिग्री पर थोड़ा कम पंचानबे पर और थोड़ा ज्यादा निन्यानबे पर और थोड़ा ज्यादा नहीं सौ डिग्री पर ही भाप बनता है

जरासी भी कमी होती सौ डिग्री से तो भाप नहीं बनता गर्म पानी भी भाप नहीं बनता गर्म पानी भला हो मगर भाप नहीं होता भाप तो सौ डिग्री पर ही होता है ठीक ऐसे ही लेकिन शिष्य जब आता है तो वो इसी ख्याल से आता है मेरे पास लोग आ जाते वो कहते हैं कि ऐसे तो हमने सब साधा है योग भी साधा ध्यान भी साधा

अब कुछ कमी रह गई हो तो आप पूरी कर दें कमी रह गई हो वो यह मान के या हैं कि सब तो कर ही चुके हैं थोड़ा बहुत कुछ कमी यहां वहां है वो ठीक हो जाएगी और जब मैं तोड़ना शुरू करता हूं तो स्वभाव तो उन्हें पीड़ा होती फिर जिसके पास जितना अहंकार है उतनी ही ज्यादा पीड़ा होती तुमने उस संगीतज्ञ की बात सुनी एक बड़ा संगीतज्ञ हुआ

जब उसके पास कोई शिष्य समझने आते थे संगीत संगीत अध्ययन करने आते थे तो उसने एक बड़ा अजीब नियम बना रखा था अगर कोई बिल्कुल सिक्खड़ आता जिसने संगीत जानते ही नहीं आभा से शुरू करना उससे वो आधी फीस लेता था और जिसने कुछ वर्ष संगीत का अभ्यास किया है कुछ संगीत के संबंध में जानता उससे दुग्नी फीस लेता था

एक आदमी 20 साल की संगीत साधना के पास इस गुरु के पास आया और उसने कहा ये नियम बड़ा अजीब सा है ये बिल्कुल थर्क के विपरीत नियम है जो सीख के आया उससे कम फीस लो 20 साल मैंने गंवाए हैं जो कुछ भी सीख के नहीं आया उससे आधी और जो सीख के आया उससे दुगनी ये क्या पागलपन है ये कौन सा गणित उस संगीतज्ञ ने कहा

मेहनत तुम्हारे साथ मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि 20 साल तुमने जो सीखा है उसे पहले पहुंचना पड़ेगा दुगनी फीस इसीलिए लेता हूं जो नया नया आया है उसकी किताब कोरी है। उस पर लिखावट सीधी आ जाएगी तुम बहुत कुछ गूद के आ गए हो इसकी सफाई कौन करेगा अक्सर यह अनुभव में आता है

कि तथाकथित अनुभवी जब आते हैं गुरु के पास तो ज्यादा देर नहीं टिक पाते क्योंकि उनके अनुभव को खतरा होने लगता है उन्होंने साधना की है प्रार्थना की है पूजा की है आराधना की है वर्षों तक मंदिर में घंटी बजाते रहे हनुमान चालीसा पढ़ते रहे आज वे उस सबको छोड़ने को राजी नहीं होते उन्हें बड़ी अड़चन हो जाती मगर जब तक गुरु तुम्हें पूरा ना तोड़ डाले

खंड खंड न, न कर दे तब तक तुम्हारा पुनर्निर्माण नहीं हो सकता इसलिए बहुत बार भूल तुमसे हो जाती अगर तुम हिंदू हो अगर तुम मुसलमान हो तो तुम अपनी अपनी पकड़ पर जोर से बैठे हुए हो गुरु तुमसे तुम्हारा हिंदू धर्म भी छीन लेगा मुसलमान धर्म भी छीन लेगा शायद तुम सोचो कि गुरु मुसलमान धर्म के विपरीत है या हिंदू धर्म के विपरीत तो तुमने गलत निर्णय लिया गुरु किसी के विपरीत नहीं

सिर्फ शिष्य को मिटाने में लगा है तो तुम्हारा जो भी पक्ष है उसी को तोड़ेगा एक सुबह एक आदमी ने बुद्ध से पूछा ईश्वर है बुद्ध ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा नहीं बिल्कुल नहीं दोपहर एक दूसरे आदमी ने उसी दिन पूछा ईश्वर है बुद्ध ने कहा है है, निश्चित है और सांझ एक तीसरे आदमी ने उसी दिन पूछा कि ईश्वर है और बुद्ध आंख बंद कर लिए और चुप रह गए कुछ भी ना बोले

उनका शिष्य आनंद साथ था उसने तीनों घटनाएं देखी वो तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया विभूचन में पड़ गया वो तीनों तो ठीक उनकी वो जाने क्योंकि उन्होंने तो एक एक उत्तर सुना था शायद कभी आपस में उनका मिलना भी ना होगा लेकिन इस आनंद की क्या गति हुई जो दिन भर सुनता रात सुबह सुना नहीं फिर सुना हां फिर चुप भी देखा बुद्ध को रात जब बुद्ध सोने लगे उसने कहा मैं सोना सकूंगा जब तक मेरा मन साफ ना हो जाए

मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया कुछ मेरे पर भी तो ख्याल करो एक आदमी से कहा ईश्वर नहीं है बिल्कुल नहीं है एक से कहा है निश्चित है और तीसरे के बिल्कुल चुप रह गए बुद्ध ने कहा जिस आदमी से मैंने कहा ईश्वर नहीं है वो आस्तिक था और उसकी आस्तिकता तोड़नी थी और जिससे मैंने कहा ईश्वर है वह नास्तिक था और उसकी नास्तिकता तोड़नी थी और जो आदमी

तीसरा आदमी जिसके संबंध में मैं चुप रह गया वह ना नास्तिक था ना आस्तिक था उसको मौन का पाठ देना था कि पूछ ही मत चुप हो जा जैसा मैं चुप हूं ऐसे चुप हो जा चुप्पी में जान लेगा वो तीनों अलग अलग तरह के लोग थे और अलग अलग तरह के लोगों के लिए मुझे अलग अलग उत्तर देने पड़े अब तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे अब कैसे निर्णय करोगे कि बुद्ध ईश्वर को मानते हैं या नहीं

बुद्ध क्या मानते हैं ये बुद्ध हुए जानने का कोई उपाय नहीं बुद्ध क्या मानते हैं ये बुद्ध हुए बिना कभी जाना ही नहीं जा सकता हां शिष्यों से क्या कहते हैं वो तुम्हारे पास है मगर वो तो हजार बातें हर शिष्य के अनुकूल कही गई है कोई पत्थर उत्तर से तोड़ना पड़ता है कोई पत्थर पूरब से तोड़ना पड़ता है कोई पत्थर नीचे से तोड़ना पड़ता है कोई पत्थर ऊपर से तोड़ना पड़ता है

कोई पत्थर बीच में अनगढ़ है कोई पत्थर नीचे अनगढ़ है पत्थर पत्थर अलग है लेकिन तोड़ना सभी को पड़ता है बड़ा धैर्य चाहिए गुरु में क्योंकि तो शिष्य भागेंगे बचेंगे उपाय खोजेंगे तरकीबें निकालेंगे अपने को बचाने के लिए नई नई ढालें बनाएंगे

गुरु वार करेगा और वो ढालों पर सह जाएंगे दुनिया में सबसे कठिन काम सृजन का गुरु का है क्योंकि जिस माध्यम पे वो काम करता है वो जीवंत मनुष्य है धीरजवंत अडिग और गुरु अकंप है अकंप है इसीलिए गुरु है यही उसकी गुरुता है उसके भीतर

चेतना की लौ थिर हो गई कृष्ण ने जिसको स्थिति प्रज्ञ कहा है स्थिर धी कहा है उसकी चेतना की लौ अडिक हो गई अब तूफान भी आए तो भी उसकी चेतना की लौ कपती नहीं अकंप हम कपड़े हैं इसलिए सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। तुम ऐसा ही समझो कि कैमरा तुम्हारे हाथ में हो और तुम्हारे दोनों हाथ कप हो और तुम तस्वीर निकालो

तो तस्वीर में क्या सत्य आएगा कुछ का कुछ हो जाएगा एक दिन कोशिश करना भागते हुए कैमरा हाथ में लेकर तस्वीर उतार लेना तस्वीर उतारने के लिए कैमरे को थिर करना पड़ता है जब कैमरा जितना ज्यादा थिर होता है उतनी ही स्पष्ट तस्वीर होती जब झील शांत होती है तो चांद का प्रतिबिंब पूरा पूरा बनता है

जब झील में तरंग होती है चांद का प्रतिबिंब खंड खंड हो जाता है पूरी झील पे फैल जाता है पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि चांद कैसा है हमारा चित्त दर्पण है यह सारा सत्य मौजूद है चारों तरफ मगर हमारा चित्त कपड़ा है ऐसा कंपित है थर थर थर थर हो रहा है लहरें ही लहरें झांकते सोते लहरें ही लहरों से भरी हुई झील इसमें कैसे तुम परमात्मा जानोगे

लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं परमात्मा कहां है हमें दिखा दें मैं उनसे कहता हूं तुम्हें दिखा तो दे परमात्मा को दिखाने में कोई अड़चन ही नहीं क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा ये जगत उसी से भरा हुआ उसकी राशि लगी हुई है लेकिन तुम अकंप हो जाओ तो लोग बिना ध्यान के परमात्मा देखना चाहते

लोग तो उल्टी बात कहते हैं वो कहते हैं हम ध्यान तो तभी करेंगे जब हमें परमात्मा दिखाई पड़ जाए ये तो उनने ऐसी शर्त लगा दी जो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि परमात्मा ध्यान करने से दिखाई पड़ता है वे कहते हैं हम ध्यान तभी करेंगे जब हमें पक्का प्रमाण मिल जाए कि परमात्मा है जब आंख कह दे कि परमात्मा है आंख जरूर कहेगी कि परमात्मा लेकिन आंख के पीछे थिर तो हो जाने दो तो चेतना को जिसकी चेतना थिर हो गई

वही सदगुरु है जितेंद्री है जिसने अपने को अपने शरीर से अन्य जान लिया है जिसने अपने को अपनी इंद्रियों से भिन्न जान लिया है उसी भिन्नता में जीत है अब समझ लेना जितेंद्री बनने की कोशिश मत करना जितेंद्री बनने की कोशिश नहीं की जाती और जो करता है वो सिर्फ दमित हो जाता है

उसका जीवन केवल रोक से भर जाता है। किसी इंद्री को दबाने की कोई जरूरत नहीं दबाने से कोई मुक्ति भी नहीं जिसे दबाओगे वो उभर उभर के उठेगी तुम जिसे दबाओगे वो लौट लौट के आएगी ये कोई जीतने का उपाय नहीं ये विक्षिप्त होने की प्रक्रिया है विमुक्त होने की नहीं दमन से बचना जितेन्द्री का यही अर्थ लोगों ने ले लिया है कि इंद्रियों को जीतो कि जीव में स्वाद ना रह जाए

कैसे कैसे उपाय करते हैं लोग जीव में स्वाद ना रह जाए जीप को मार डालने के उपाय करते महात्मा गांधी अपने भोजन के साथ साथ नीम की चटनी खाते थे अब नीम की चटनी वो जीव को मारने का उपाय है क्योंकि अस्वाद उनके आश्रम के नियमों में बड़ा प्रमुख नियम था अस्वाद

स्वाद साधने का ये कोई ढंग है तो जाके जीप पर चिकित्सकों से कह के जरा सा ऑपरेशन करा लो प्लास्टिक सर्जरी क्योंकि जीप में थोड़ी सी ही क्षमता है स्वाद की वो खंडित की जा सकती जीप पे ऊपर की परत निकाली जा सकती

बजाय नीम की चटनी खाने के जीप की एक छोटी सी तह ऊपर की जाके से कहो कि छील दे फिर तुम्हें कोई स्वाद पता नहीं चलेगा ना मीठा ना कड़वा और अगर कड़वे का ही बहुत आकांक्षा हो तो सिर्फ जीप के पीछे के हिस्से को बचा लेना और बाकी हिस्से को साफ करवा देना क्योंकि जीप के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वाद का अनुभव करते

कड़वा अनुभव जीप के आखिरी हिस्से पे होता है बस थोड़े से ही बिंदु हैं वहां जो कड़वे का अनुभव करते उनको छोड़ रखना फिर नीम की चटनी बनानी नहीं कोई भी चटनी खाओ नीम की ही चटनी मालूम पड़ेगी मगर इस तरह जीप को मारने से कोई अस्वाद होगा यह अस्वाद का धोखा है फिर अस्वाद क्या है असली अस्वाद क्या है

असली अस्वाद है यह जानना कि मैं जीव नहीं हूं असली अस्वाद है यह जानना कि जीव में जो स्वाद फलित हो रहा है वो मैं नहीं हूं मैं जागरूक उसका साक्षी हूं मैं देख रहा हूं कि जीव में कड़वे का स्वाद हो रहा है मैं देख रहा हूं कि जीव में मिठास का स्वाद हो रहा कि जीव में नमक का स्वाद आ रहा है कड़वा हो कि मीठा हो कि तित्त हो मैं साक्षी हूं

मीठे के स्वाद के खिलाफ कड़वे के स्वाद का अभ्यास थोड़ी करना है सब स्वादों के ऊपरी ऊपर अतिक्रमण करना है साक्षी का भाव लाना है अब तुम्हें संगीत से मुक्त होना हो कान पर विजय पानी हो तो क्या आप जाके बाजार में बैठ के सोरगुल सुनोगे उससे तुम्हारा कान विजय हो जाएगी उससे विजय नहीं होगी

लोग यही सोचते हैं उससे विजय हो जाएगी क्या खुरदरे कपड़े पहन लोगे तो इस पर्स की इंद्री पर विजय हो जाएगी खुरदरे कपड़ों से नहीं हो जाएगी एक ही विजय है इंद्रियों पर वह साक्षी का बोध है कि मैं मात्र दृष्टा हूं और सब मेरे आसपास घट रहा है वो मुझे नहीं घट रहा है

मैं दूर खड़ा देख रहा हूं तुम आज जब भोजन करो थोड़ा सा प्रयोग करना क्योंकि ये बातें प्रयोग से ही समझ में आ सकती स्वाद आ रहा हो तब जरा भीतर देखना कि स्वाद मुझसे अलग है या मैं स्वाद के साथ एक हूं और तुम पाओगे कि तुम अलग हो क्योंकि तुम अलग हो चमत्कार तो यही है कि कैसे तुमने अपने को एक मान लिया तुम बड़े जादूगर

तुमने अपने को धोखा ऐसा दिया है मगर धोखा धोखा है जिस दिन जागोगे जादू टूट जाएगा यह जादू तोड़ा जा सकता है इंद्रियों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं इंद्रियों को दुख देने की कोई जरूरत नहीं शरीर को सताने की कोई जरूरत नहीं जो आदमी शरीर को सता रहा है यह मनोवैज्ञानिक रूप से रुग्ण है यह स्वस्थ नहीं

स्वस्थ आदमी तो इतना ही जानता है मैं देह नहीं हूं मैं इंद्रिया नहीं हूं मेरे स्वाद में नहीं हूं मैं पार हूं मैं भिन्न हूं मैं अलग हूं मैं दूर खड़ा देख रहा हूं निर्मल दर्पण हूं मैं धीरजवंत अडिग्ज जितिंद्री निर्मल ज्ञान गयो दृढ़ आधु और जो ऐसा हो जाए

उसे निर्मल ज्ञान पैदा होता है निर्मल ज्ञान साक्षी भाव का नाम है ज्ञान में निर्मल क्यों जोड़ा तुम जो भी जानते हो वो निर्मल ज्ञान नहीं है। तुम्हारा जानना जानने का सिर्फ धोखा है तुम्हारा सब जानना उधार है बासा है दूसरों से

निर्मल ज्ञान का अर्थ होता है जो भीतर में, जो भीतर की निर्मलता से आए भीतर की निर्दोषता से आए तुम्हारा ज्ञान तो ऐसे है जैसे दर्पण पर धूल जमी हो निर्मल ज्ञान ऐसे है धूल हट जाए और दर्पण की ताज की प्रकट हो साक्षी से निर्मल ज्ञान निर्मित होता है और तब उसे जान लिया जाता है जो सदा से सच है निर्मल ज्ञान गहो दृढ़ आदू जो आदि से ही सच है

सूत्र महत्वपूर्ण है सत्य को बनाना नहीं सत्य तो मौजूद है सिर्फ पहचान करनी है सत्य तो है ही सिर्फ अपने भीतर झलकने देना है आदि से ही सच है आदि सच जुगादि सच पहले से सच है और अंत तक सच है सच तो सिर्फ सच है सिर्फ तुम सच नहीं हो तुम झूठ हो इसलिए तुम्हारा संबंध नहीं हो पा रहा

और तुम्हारे झूठ का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा ज्ञान यह बात तुम्हें बड़ी उल्टी लगेगी ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा ज्ञान है तुम्हारे शास्त्र तुम्हारे शब्द तुमने खूब कचरा इकट्ठा कर लिया है मैंने सुना है जोसुआ सुमेन एक यहूदी मनीषी उसने अपने संस्मरणों में लिखा है यौवन के

उल्लास में एक बार मैंने जीवन की तमाम स्पर्णीय वस्तुओं की एक सूची बना डाली स्वास्थ्य प्रेम रूप प्रतिभा ऐश्वर्य यश और भी अनेक चीजें जो जीवन को परिपूर्णता देती है सूची बनाकर बड़े अभिमान के साथ मैंने उसे एक बुजुर्ग मित्र को दिखाया जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता था और आत्मिक मामलों में पथ प्रदर्शक भी

शायद मैं उन्हें प्रभावित करना चाहता था कि मैं अपनी उम्र के लिहाज से कितना अधिक प्रौढ़ हूं और मेरी रुचियां कितनी व्यापक हैं बुजुर्ग मित्र की आंखों की कोरों में मुझे हंसी की झलक नजर आई वे बोले बड़ी उत्तम सूची है बहुत सुविचारित और सुलिखित परंतु तुमने एक चीज तो छोड़ ही दी जिसके बिना यह सब चीजें असहनीय बोझ बन जाती वह छूट गई चीज क्या है

लिए मन ने पूछा तिरछी लकीर खींचकर सारी सूची रद्द करते हुए उन बुजुर्ग ने लिखा मन की शांति ज्ञान जो बाहर से आता है तुम्हारे मन की अशांति को बढ़ाएगा घटाएगा नहीं पंडित और अशांत हो जाता है उसके मन

और न मालूम कितने विचार घूमने लगते न मालूम कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती न मालूम कितने तर्क जाल उसे घेर लेते शास्त्र उसके भीतर बड़ा शोरगुल मचाने लगते असली चीज ज्ञान नहीं असली चीज मन की शांति ऐसा शांत मन जिसमें कोई तरंग ना हो जिसमें कोई विचार ही ना हो

निर्विचार मन फिर उसी निर्विचार मन में ज्ञान का जन्म होता है तब तुम्हें कृष्ण की गीता में खोजने नहीं जाना पड़ता तब तुम्हारे भीतर ही कृष्ण की गीता जन्मने लगती और फिर अगर तुम कृष्ण की गीता पढ़ोगे तो समझोगे भी उसके पहले नहीं उसके पहले तो तुम वही समझोगे जो तुम समझ सकते हो

उसके पहले कृष्ण क्या कह रहे हैं ये तुम नहीं समझोगे हर आदमी की अपनी अपनी भाषा है मैंने सुना है एक नौकर अपने मालिक को उठा रहा है सुबह हो गई मालिक अभी भी घुर्राठे भर रहा है नौकर उसे उठा रहा है

उठो मेरे मालिक सुबह हो गई बुरे मुहूर्त में गिरते बाजार भाव की तरह चांद नीचे उतर आया है कंकर जो तुमने मिलवाए थे चावल की बोरियों में ढेर सारे तारे एक एक कर डूबने लगे सरसों के तेल की खुशबू वाले भटकटैया के तेल सा हल्का लल छहू रंग पूर्व आकाश में फैलने लगा है

अपनी आदत में महंगे दामों बिकने वाली नकली अगरबत्तियों की अस्थाई खुशबू लिए पुरवैया डोल रही इस बार सड़े गेहूं का आटा हमारी दुकान से ले जाने वालों ने जैसा मचाया था शोर सरावा रात का मौन कुछ वैसी ही खलबली हल्ले हंगामे में डूब गया है जैसे रिक्शे पर शहर की परिक्रमा कर हमारा प्रचारक हमारे मालों की उत्तमता की गारंटी देता है वैसे ही पंछी चहक रहे

और सबके ऊपर मंदी के बाद फिर भाव ऊंचे चढ़े वैसे ही ऊपर उठने लगा है गोल सूरज प्रकृति में सर्वत्र एक ताजगी है नई नई उठो मेरे सेठ सुबह हो गई भाषाएं हैं लोगों की तुम गीता पढ़ोगे तुम ही पढ़ोगे ना तुम अपना अर्थ ही निकालोगे ना

तुम कुरान पढ़ोगे कौन पढ़ेगा कुरान वे अर्थ मोहम्मद की चेतना से उतरे थे तुम्हारे पास वैसी चेतना होगी तभी तुम उन अर्थों को जान पाओगे मैं भी कहता हूं शास्त्र पढ़ना लेकिन मैं कहता हूं जब मन निर्मल हो जाए तब तुम अद्भुत अनुभव करोगे हर शास्त्र तुम्हें अपने अनुभव की गवाही देगा तुम्हारा साक्षी हो जाएगा

तुम्हारे सत्य की प्रमाणिकता बनेगा हर शास्त्र और तब यह भेद नहीं खड़ा होगा गीता भी तुम्हारी गवाही होगी और कुरान भी और बाइबल भी जिस दिन तुम्हारे पास सत्य होगा समस्त जगत के शास्त्र तुम्हारे गवाही होंगे और जब तक तुम्हारे पास सत्य नहीं है तब तक तुम्हें उन सब शास्त्रों में विरोध दिखाई पड़ेगा विवाद दिखाई पड़ेगा क्योंकि उनको जोड़ने वाली मूल वस्तु ही तुम्हारे पास नहीं

उनको एक करने वाला मूल सेतु ही तुम्हारे पास नहीं तुम्हारे पास माला के मन के तो हैं, लेकिन माला का धागा नहीं जो उन सबको एक सेतु में बांध दे, एक माला बना दे, देसयूत कर दे धीरजवंत अडिग जितेंद्री निर्मल ज्ञान गयो दृढ़ आदू

शील संतोष क्षमा जिनके घट लागी रहे सुअनाहत नादू और जिनके भीतर ज्ञान की जागृति होती है उनके भीतर अनाहत नाद बचता है उनके भीतर ओंकार जन्मता है उन्हें मंत्र रटने नहीं पड़ते उनके भीतर मंत्रोच्चार होता है वे तो उसके भी साक्षी होते उनके भीतर यह जगत

अपूर्व भंगमाया में प्रकट होने लगता है अपूर्व सौंदर्य और संगीत और प्रकाश वे उसके भी साक्षी होते वे उससे भी भ्रांत नहीं होते वे उसके साथ भी अपना तादात्म नहीं कर लेते सील संतोष क्षमा उनके भीतर अपने आप पैदा हो जाते इनको साधना नहीं पड़ता सील संतोष क्षमा जिनके घट लागी उनके घट से

उनके अंतर से प्रकट होने लगती लागी रहो सुअनाहत नादू उनके भीतर सदा 24 घंटे उठते बैठते जागते खाते पीते चलते उठते बोलते सुनते हर घड़ी अहिरनेस एक नाद बजता रहता है उनकी वीणा पर परमात्मा की अंगुलियां पड़ गई मगर वीणा को इस योग्य तो बनाओ कि परमात्मा बजाने योग्य समझे उसे

कसो वीणा को वाद्य को तैयार करो भेष न पक्ष निरंतर लक्ष्यजू और नहीं कछुवाद विवादू वहां ना कोई वाद है ना कोई विवाद है वहां सन्नाटा है उसी सन्नाटे में अनाहत नाद है भेष न पक्ष और वहां कोई संप्रदाय भी नहीं है कि मैं इस संप्रदाय का कि मैं उस संप्रदाय का न वहां कोई पक्ष

कि मैं इस पक्ष का कि उस पक्ष का वहां तो निरंतर एक ही लक्ष्य में वही एक परमात्मा ये सब लक्षण हैं जिनमाही माही सुसुंदर के उर है गुरु दाधु और ये लक्षण है ख्याल रखना ये साधना नहीं करनी है तुम्हें इन चीजों की जब तुम्हारे भीतर परमात्मा अवतरित होता है तो ये लक्षण प्रकट होते जब वसंत आता है

तो वृक्षों पर फूल लग जाते ये लक्षण है सुबह होता है पक्षी गीत गाने लगते ये लक्षण है इससे उल्टा मत कर लेना ये मत सोचना कि पक्षियों को अगर हम गीत गाना सिखा दें और आधी रात में पक्षी गीत गा दें तो सुबह हो जाएगी नहीं पक्षियों को तुम सिखा सकते हो गीत गाना आधी रात में गाएंगे

और तुम बाजार से फूल खरीद के वृक्षों पर लटका भी सकते हो मगर किसको धोखा होगा इससे वसंत नहीं आ जाएगा वसंत आता है तो फूल खिलते सुबह होती है तो पक्षी गीत गाते ये लक्षण है लक्षण से तुम मूल को पैदा नहीं कर सकते मूल से लक्षण अपने आप पैदा होता है, ये बहुत कीमती बात है ख्याल में रखने की महावीर को हमने देखा उनके जीवन में परम अहिंसा है यह लक्षण है सिर्फ

समाधि का फल है और उनके पीछे चलने वाले मुनियों की जमात है वो समझते हैं कि ये समाधि का कारण है वो सोचते हैं अहिंसा सधेगी तो समाधि आ जाएगी भ्रांति में हो तुम अहिंसा साथ सकते हो अहिंसा साधना बहुत कठिन नहीं पानी छान के पी लोगे रात भोजन ना करोगे चलते फिरते जरा ख्याल रखो कोई चींटी इत्यादि ना दब जाए

किसी की हत्या ना करोगे अहिंसा साध सकते हो मांसाहार ना करोगे ये सब किया जा सकता है कितने लोग इस तरह के अहिंसा साधे हुए लेकिन समाधि कहां पक्षियों को गाना सिखा दिया आधी रात में आज्ञा दे दी आधी रात में गाने लगे मगर सुबह नहीं उग उगती सुबह नहीं होती

प्लास्टिक के फूल खरीद लाए वृक्षों को फूलों से लाद दिए। वसंत नहीं आता वसंत आए तो फूल लगते सुबह हो तो पक्षी गीत गाते महावीर को भीतर समाधि फली अनाहत का नाद हुआ उस नाद के कारण अहिंसा आई अहिंसा लक्षण है कारण नहीं परिणाम है और जिनने बाहर से देखा समाधि तो दिखती नहीं समाधि तो अंतर अनुभव है

उसकी तो कोई उपाय नहीं बाहर से देखने का उन्होंने तो बाहर से लक्षण देखे उन्होंने देखा कि ठीक महावीर बहुत संभल संभल के चलते रात भोजन नहीं करते पानी छान के पीते चींटी मारते नहीं उन्होंने सोचा हम भी ऐसा ही करें तो हमें भी महावीर जैसा अनुभव हो जाएगा वो सदियों से कर रहे हैं उन्हें कोई अनुभव नहीं हुआ वो सदियों तक करते रहे उन्हें अनुभव नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उल्टी बात पकड़ ली लक्षण दिखाई पड़ते मूल दिखाई नहीं पड़ता

और मूल ही असली बात है ये सब लक्षण हैं जिनमां सो सुंदर के उ हैं गुरुदादू ऐसे लक्षण वाले दादू सुंदरदास के हृदय में समा गए वे सुंदरदास के गुरु हैं गुरु होने का अर्थ होता है किसी के सामने

आनंद विभोर होकर अपनी हार स्वीकार कर लेना तुमने यह राज देखा या नहीं एक जीत है जो जीत से होती एक जीत है जो हार से होती और जो जीत हार से होती है उसके मुकाबले पहली जीत की कोई कीमत नहीं एक जीत है जो जीत से होती मगर वो पूरी कभी नहीं होती क्योंकि जिसको तुमने जीत लिया है

हमेशा तैयारी करता है कि कब बदला ले ले कब तुम्हें हरा दे प्रतिशोध की आग जलती रहती एक और जीत है जो प्रेम की जीत है तुम हार जाते हो तुम किसी के सामने झुक जाते हो और उसे जीत लेते हो प्यार की हार से डरना कैसा प्यार की हार भी जीत है प्यारे

टूटे दिल की टीसों में भी एक सुहाना गीत है प्यारे प्यार के टुकड़े कदम कदम पर एक अछूती राह समझाएं मानो इस अंधेरे जग में वरना इस अंधेारे जग में कौन किसी का मीत है प्यारे उजली सेज पे सोने वाले प्यार की सुंदरता क्या जाने

प्रेमी की पलकों पर मोती सांसों में संगीत है प्यारे अपनी आशाओं की कलियां इस दुनिया से ओझल कर लो फूल पर धूल उड़ाकर हंसना इस दुनिया की रीत है प्यारे रात के गहरे सन्नाटे में सबनम बनकर रोने वाली या चंदा की ढलती छाया या पंछी की प्रीत है प्यारे प्यार की हार से डरना कैसा प्यार की हार भी जीत है प्यारे टूटे दिल की टीसों में भी एक सुहाना गीत है प्यारे

दादू को दिल में बसाया उसका अर्थ समझे उसका अर्थ हुआ दादों के दादू के चरणों में सिर रखा और हार गए जो शिष्य गुरु से हार जाए वो जीत के रास्ते पर चल पड़ा शिष्य का अर्थ ही है कि सौभाग्यशाली हूं कि कोई मिला जिसके सामने हारने की मेरी तैयारी कोई मिला जिसके साथ हारने में मजा है

कोवुक गोरख को गुरु थापत कोवुक दत्त दिगंबर आदू कोवुक कंथर को भरत्थर को कबीर कौ राखत नादू कोई कहे हरदास हमारे जू यों कर ठानत वाद विवाद और तो संत सब ऊपर सुंदर के और है गुरुदाधु प्यारा वचन कहते हैं किसी ने गोरख को गुरु माना

किसी ने दत्तात्रेय को गुरु माना किसी ने दिगंबर आदिनाथ को गुरु माना किसी ने कंथर को किसी ने भरथरी को किसी ने कबीर को अलग अलग लोगों ने अलग अलग गुरु माने कोई कहे हरदास हमारे जो, कोई हरदास को मानता है लेकिन मजा यह है कि यह सब बात विवाद ठानते बस वहीं चूक हो रही गुरु मिला फिर क्या बात विवाद

फिर किसी फुर्सत बाद विवाद की अगर गुरु को पाके भी बात विवाद चल रहा है अगर गुरु को पाके भी आदमी बाद भी में उलझाए तो उसका केवल इतना ही अर्थ हुआ कि तुमने गुरु के बहाने बाद विवाद के लिए एक नया निमित्त खोज लिया और कुछ भी नहीं तुम वही पुराने के पुराने हो वही खोपड़ी वही खोपड़ी में विचारों का जाल वही उपद्रव अब तुमने उपद्रव के लिए एक और नई तरकीब खोज ली

लड़ते तुम अब भी हो पहले किसी और कारण से लड़ते थे हो सकता राजनीतिक दलबाजी हो उसमें लड़ते थे अब राजनीतिक दलबाजी नहीं रही अब धार्मिक दलबाजी मगर फर्क जरा भी नहीं पड़ा अब भी लड़ते हो पहले भी झंडे उठाए थे झंडा ऊंचा रहे हमारा वो झंडे राजनीति के रहे होंगे अब भी झंडा उठाए वो झंडे धर्म के हो गए

मगर तुम्हारे हाथ में वही का वही डंडा है झंडे भला बदल गए हो तुम नहीं बदले इसको ख्याल रखना आदमी बड़ी मुश्किल से बदलता है सब बदल लेता है और वही का वही रहता है यह आदमी की ऐसी कुशल तरकीब है धन छोड़ देता है मगर धन के कारण जो अहंकार था वही अहंकार त्याग के भीतर खड़ा हो जाता वो कहने लगता मैंने इतना त्याग किया

मेरे बराबर त्यागी कौन पहले कहता था मेरे बराबर धनी कौन फिर कहता मेरे बराबर त्यागी कौन ऊपर से दिखता बड़ा फर्क पड़ गया इस आदमी में बेचारा देखो तो कैसा सब छोड़ के चला गया मगर जरा भीतर झांको कोई भी फर्क नहीं पड़ा अहंकार बड़ा सूक्ष्म है और बड़े बारीक उसके रास्ते एक दरवाजे से निकालो दूसरे से भीतर आ जाता तो जरा संभल के चलना नहीं तो तुम सारे उपद्रव धर्म की दुनिया में लेके पहुंच जाते

वही लड़ाई झगड़े जो बजान में थे वही मंदिर मस्जिद में हो गए फिर हुआ क्या को कहे हरदास हमारे जो यूं कर इठानत बाद विवादू सुंदरदास कह रहे हैं कबीर मिल गए फिर का बाद विवाद फिर पियो फिर नाचो फिर उत्सव मनाओ

भरथरी मिल गए कि आदिनाथ अब कहां उपद्रव में पड़े हो मंदिर अपनी ताकत लगा रहा है मस्जिद से लड़ने में मस्जिद ताकत लगा रही है मंदिर से लड़ने में नाचोगे कब प्रार्थना कब होगी गाली गलौज जारी है मंदिर वाले मस्जिद को गाली दे रहे हैं मस्जिद वाले मंदिर को गाली दे रहे हैं प्रार्थना कब करोगे

और ये गालियां जिन ओंठों से निकल रही तो प्रार्थना आएगी कैसे ये ओठ प्रार्थना के पात्र ही नहीं रह गए सुंदरदास कहते हैं और तो संत सबे से ऊपर सुंदरदास कहते हैं कि मेरे सब संतों को नमस्कार मेरे सिर ऊपर और तो संत सबे से ऊपर मेरे प्रणाम उनको मेरे प्रणम्य है मेरे वंदनी

लेकिन द्वार तो मुझे दादू से खोला है सुंदर के ओर है गुरु दादू इसलिए इतना कहूंगा विवाद नहीं है फर्क समझना है इस बात को ये फर्क महत्वपूर्ण है वो ये नहीं कह रहे हैं कबीर गलत है वो कहते हैं मेरे प्रणम्य है मेरे प्रणाम उनको मगर रही जहां तक मेरी बात मेरे दादू नहीं मुझे परमात्मा से मिला है यह मेरा दरवाजा है

जिनके लिए कबीर दरवाजे वे धनभागी वे उस द्वार से प्रवेश करें मुझे मंदिर में मिला मुझे मस्जिद में मिला कि गुरुद्वारे में जिन्हें और कहीं मिल गया मिला बस यही बात सच है यही बात काम की विवाद कुछ भी नहीं साधु चित्त का लक्षण है विवाद का अभाव और तो संत सबे स्वरूप पर सुंदर के ऊर है गुरुदाधु

लेकिन इतना निवेदन कर देते हैं कि सबके लिए मेरा सिर झुका है लेकिन जहां तक मेरे हृदय की बात है वहां दादू विराजमान है मगर दादू विराजमान हो गए कि दादू में सब विराजमान हो गए नानक कबीर कृष्ण क्राइस् सब विराजमान हो गए क्योंकि गुरुओं के रंग ढंग कितने ही अलग हों उनकी गुरुता एक है उनके भीतर की महिमा एक है जिसने एक को जाना उसने सबको जान लिया

तुम एक सदगुरु से संबंध जोड़ लो तुम्हारे सब सदगुरुओं से संबंध जुड़ गए फिर विवाद संभव नहीं विवाद की फुर्सत किसे है ऊर्जा जब नाचने को हो गई समय जब वसंत का आ गया फिर कौन विवाद करता है

गुरु का प्रयोजन क्या है क्यों व्यक्ति गुरु को तलाश है क्यों किसी को में बसाए और क्यों किसी चरणों में सिर झुकाए पहाड़ों से ऊंचे सिर मैदानों से चौड़ी छातियां आसमान से बुलंद जातियां पैदा होते हैं होती हैं होते रहेंगे होती रहेंगी पहाड़ इसीलिए तने हैं मैदान इसीलिए बने हैं

टकता रहता है आसमान हर रात इसीलिए नीले सितारों से कि ऊंचे और चौड़े और बुलंद इन सहारों से नपते रहें हमारे इरादे और बने रहें फिर भी हम स्वाभाविक और सीधे साधे रखकर अपने को विराट के फलक पर और विराट होता रहे चकित बड़े होकर भी साधारण बने रहने की हमारी ललक पर गुरु से संबंध जोड़ने का अर्थ क्या है

कि थोड़ी हमारी आंखें आकाश की तरफ उठे विराट की तरफ उठे जिसके आंगन में विराट उतरा हो उससे थोड़ा हमारा संबंध हो जाए तो हम भी उसके साथ साथ थोड़े पंख फड़फड़ाएं थोड़ा उड़ें थोड़े हम भी ऊंचाइया छुए कि ऊंचे और चौड़े और बुलंद इन सहारों से नपते रहें हमारे इरादे कि हम गुरु को देखकर नापते रहे अपने इरादों को अभी हम कितने दूर

अभी कितना फासला कि ऊंचे और चौड़े और बुलंद इन सहारों से नपते रहे हमारे इरादे और बने रहें फिर भी हम स्वाभाविक और सीधे साधे वो दूसरी बात भी बड़ी जरूरी है सदगुरु से संबंध इसलिए आवश्यक है कि हम असाधारण हो जाएं तो भी हमारी साधारणता न खो जाए हम शिखर छूलें जीवन का

लेकिन कहीं अहंकार अकड़ के विराजमान ना हो जाए सिंहासन पर सदगुरु के साथ पहले तो हमारी आंखें आकाश की तरफ उठती और दूसरी बात सदगुरु के साथ हमारे पैर जमीन में गड़े रहते सदगुरु हमें जड़ें भी देता है और पंख भी जड़ें कि हम जमीन को कभी छोड़ ना दें हम अपने को विशिष्ट ना मानने लगे

कि अहंकार किसी तरह से आना चाहे और आकाश में उड़ने की क्षमता भी ये दो कारण हैं सदगुरु से जुड़ने के गोविंद के किए जीव जात हैं रसातल को बहुत अद्भुत वचन सुंदरदास कहते हैं गोविंद के किए जीव जात हैं रसातल को गोविंद ने बनाया लोगों को और लोग नरक जा रहे हैं

गुरु उपदेशे सु तो छूटे जमफंद से गुरु का उपदेश सुन लें तो मृत्यु के फांस से छूट जाए फांसी कटे गोविंद के किए जीव बस परे कर्मन के गोविंद के बनाए हुए जीव और कर्म के चक्रों में पड़ गए वासनाओं में उलझ गए इंद्रियों में उलझ गए हजार तरह के काराग्रहों में पड़ गए गुरु के निवाजे सोफिरत है स्वच्छंद थे

लेकिन जिसको गुरु ने उबारा वह मुक्त होकर वह मुक्ति होकर स्वतंत्रता बनकर स्वच्छंदता बनकर विचरता है वे यह कह रहे हैं कि जरा देखो तो गोविंद के बनाए हुए जीव की ऐसी गति हो रही जिस पर गोविंद के हाथ की छाप है वो भटक रहा है लेकिन जिसके ऊपर गुरु का हाथ पड़ा वो संभल गया है

ऐसा मत सोचना कि सुंदरदास कुछ गोविंद की निंदा कर रहे हैं वो बड़ी मधुर बात कह रहे हैं उस मधुर बात के गहराई में उतरना जरूरी परमात्मा स्वतंत्रता देता है यह उसकी भेंट है स्वतंत्रता में बुरे होने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है क्योंकि वह स्वतंत्रता तो क्या स्वतंत्रता होगी जिसमें अच्छे ही होने की स्वतंत्रता हो

वो तो स्वतंत्रता ना होगी has... वह तो प्रतनता ही होगी हो और परतंत्रता कैसे अच्छी हो सकती तो गुरु कुछ और देता है परमात्मा कुछ और परमात्मा स्वतंत्रता देता है कि तुम्हें जो होना हो, हो जाओ तुम्हारी किताब को कोरी छोड़ देता है तुम्हें जो लिखना हो लिख लो तुम्हें पाप करना हो पाप करो पुण्य करना हो पुण्य तुम पूरे स्वतंत्र हो

और स्वभाव था नीचे उतरना आसान है ऊपर चढ़ना कठिन लोग नीचे उतरते लोग पाप में उतरते पाप में प्रबल आकर्षण मालूम होता है क्योंकि सरल मालूम होता है परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है और परिणाम यह है कि लोग गुलाम हो गए वासनाओं के संसार के गुरु का काम ठीक उल्टा है गुरु अनुशासन देता है

गुरु तुम्हारे जीवन को जीने का ढंग शैली देता है गुरु सांसता है शासन देता है तुम्हारे जीवन को एक रंग रूप देता है तुम्हारे अनगढ़ पत्थर को ढालता है इसलिए ऊपर से तो ऐसा लगता है कि जो लोग गुरु के पास गए वो गुलाम हो गए ऊपर से ये बात ठीक भी मालूम पड़ती क्योंकि अब गुरु जो कहेगा वैसा वो जिएंगे

गुरु का इशारा अब उनका जीवन होगा गुरु के सहारे चलेंगे गुरु की नाव में यात्रा होगी गुरु की शर्तें स्वीकार करनी होगी गुरु के प्रति समर्पण करना होगा तो बड़ा विरोधाभास परमात्मा स्वतंत्रता देता है और परिणाम है कि सभी लोग परतंत्र हो गए और गुरु अनुशासन देता है और परिणाम में स्वतंत्रता उपलब्ध होती है क्योंकि जैसे जस जैसे व्यक्ति अनुशासित होता है

जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में एक व्यवस्था एक तंत्र पैदा होता है जिस जैसे, जैसे व्यक्ति के जीवन में होश संभलता है जिस जैसे, जैसे व्यक्ति का जीवन जागरूक जीवन होने लगता है वैसे वैसे स्वतंत्रता का नया आयाम खुलता है स्वच्छंदता पैदा होती है स्वच्छंदता शब्द का अर्थ उच्छृंखलता मत कर लेना स्वच्छंदता का ठीक वही अर्थ होता है जो स्वतंत्रता का

स्वतंत्रता से भी बहुमूल शब्द है स्वच्छंदता। स्वच्छंद का अर्थ होता है जिसके भीतर का छंद जग गया जिसके भीतर का गीत जग गया जो अपना गीत गाने के योग्य हो गया जो गीत गाने को परमात्मा ने तुम्हें भेजा था और तुम भटक गए थे जो बनने तुम्हें परमात्मा ने भेजा था लेकिन तुम विपरीत चले गए थे क्योंकि और हजार आकर्षण थे और तुम्हें कुछ होश ना था

ऐसा ही समझो कि छोटे बच्चे को तुमने बड़ी से बड़ी बहुमूल्य किताब ला दे दी और उसने उसको गूद डाला अभी उसे लिखना आता ही नहीं कुछ अर्थपूर्ण बात तो तभी लिख सकेगा जब लिखना आए लेकिन लिखने के पहले गुरु की प्रक्रिया से गुजरना होगा किसी पाठशाला से गुजरना होगा फिर यही गूदना लिखना बन जाता है, है तो वह भी गूदना

मगर उसमें अर्थ आ जाता है उसमें भाव आ जाते यही गुदना धीरे धीरे सम्यक रूप ले लेता है आकार ले लेता है और इसी गुदने में से महाकाव्य पैदा हो सकता है हम गीत लेकर आए हैं अपने प्राणों में जो गाना है जिसको बिना गाए तृप्ति नहीं मिलेगी जिसे गाओ तो ही तृप्ति है जिसे जिस दिन गा लोगे जैसे ये कोयल सुनते हुए

हू कहे जा रही यह उसके प्राणों का गीत है वृक्षों में फूल खिले हैं यह उनके प्राणों के गीत है मनुष्य के भीतर भी कोई गीत छिपा है उस गीत का नाम ही निर्वाण है मोक्ष है जब तुम अपना गीत गालोगे उसी गीत के गाने में ही तुम पाओगे परितृप्ति बरस गई परितोष छा गया आनंद ही आनंद है फिर वसंत में फूलों से भरे वृक्ष को देखा है

वही सिद्ध की दशा है उसके फूल तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि उसके फूल देखने के लिए भीतर की आंखें चाहिए वसंत में नाचते हुए दुल्हन की तरह सजे हुए वृक्ष के पास से गुजरे हो उसकी सुवास अनुभव की लेकिन वह सुवास तुम्हें अनुभव हो जाती क्योंकि तुम्हारे नासापुट काम कर रहे हैं अगर तुम्हें सर्दी जुकाम हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा उस सुगंध का

फूल भरा हो वृक्ष लेकिन तुम अंधे हो तो शायद तुम्हें पता नहीं चलेगा ऐसे ही भीतर हम अंधे हैं और बहरे हैं और भीतर हमारे हृदय में अभी अनुभव करने की क्षमता नहीं इसलिए गुरु के पास एकदम से पता नहीं चलता कि क्या हुआ लेकिन यही हुआ है वसंत आ गया है फूल खिल गए सुवास उड़ रही जो थोड़े से करीब आने लगेंगे

जो पास सरकने लगेंगे गुरु के जो गुरु के हाथ में हाथ अपना देने लगेंगे धीरे दीर धीरे ये तरंगें उन पर छा जाएंगी ये मस्ती उनकी भी आंखों में भर जाएगी ये संक्रामक है मस्ती वे भी बेहोश होने लगेंगे वे भी मधोस होने लगेंगे गुरु से संबंध तुम्हें अनुशासन देगा एक जीवन की शैली देगा ध्यान देगा प्रेम देगा अंतरयात्रा के उपाय देगा

परमात्मा ने स्वतंत्रता दी परिणाम है कि तुम गुलाम हो गयो गुरु तुम्हें एक तरह की गुलामी देता मालूम पड़ता है और परिणाम में स्वतंत्रता हाथ आती ऐसा विरोधाभास गोविंद के किए जीव जात हैं रसातल को गुरु उपदेशे सो तू छूटे जमफंदते गोविंद के किए जीव बस परे परमणि के गुरु के निवाजे सो फिरत हैं स्वच्छंदते

गोविंद के किए जीव बूढ़त भौसागर में उसके बनाए हुए परमात्मा के बनाए हुए लोग और भौसागर में डूब रहे गोविंद के किए जीव बूढ़त भौसागर में सुंदर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंद्व लेकिन जिसने गुरु का साथ पकड़ा वो दुख से और द्वंद्व के बाहर हो गया वो दो के बाहर हो गया दुई के बाहर हो गया द्वंद्व के, के बाहर हो गया इसलिए दुख के बाहर हो गया, बाहर हो गया। दुख और द्वंद्व

पर्यायवाची। तुम दुख में हो क्योंकि तुम दो हो जब तक तुम दो हो तब तक तुम दुख में रहोगे दो में ऐचातानी चलती रहेगी बाहर के भीतर यह कि वह पृथ्वी के आकाश चुनाव ही चुनाव और चुनाव में खेचातानी और चुनाव में तनाव है एक ही बचे। मैं ना रहूं

तू ही रहे या मैं ही रह जाऊं तू न रहे एक ही बचे फिर सारा द्वंद्व गया फिर सारा दुख गया फिर विराम है फिर विश्राम है गोविंद के किए जो बुड़त भौसागर में सुंदर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंद्वते और कहा लो कहूं मुखते कहें बताई सुंदरदास दास कहते हैं बड़ी मुश्किल है जो कहना चाहता हूं कह नहीं पा रहा हूं

जो कहा वह पर्याप्त नहीं गुरु की प्रशंसा कैसे करूं किस मुंह से करूं मेरी वाणी समर्थ नहीं और कहा कछु मुखते कहें बताई गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद ते गुरु की महिमा गोविंद से ज्यादा इसलिए जिन्होंने महावीर में गुरु को देखा महावीर को भगवान कहा

जिन्होंने बुद्ध में गुरु को देखा बुद्ध को भगवान का और तुम जानते हो बुद्ध भगवान में मानते नहीं महावीर ने कहा कोई भगवान नहीं मगर फिर भी शिष्य नहीं रुक सका भगवान कहने से शिष्य क्या करे उसकी कठिनाई समझो उसकी मजबूरी उसकी असहाय अवस्था उसको एक बात समझ में आ गई कि परमात्मा का बनाया हुआ तुम्हें भटक रहा था

डूबता जाता था और अंधेरों में और विषाद में और तमस में गुरु ने हाथ बढ़ाया उबारा यह हाथ भगवान के होने का पहला सबूत मिला कबीर का वचन है ना गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पांव

बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कबीर कहते हैं गुरु भी सामने गोविंद भी सामने परमात्मा भी आ गया सामने गुरु भी खड़े हम किसके पैर लगूं पहले भूल ना हो जाए अगर गुरु के पैर लगूं पहले तो कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा का मुझसे अपमान हुआ और परमात्मा के पैर तो कैसे लगूं क्योंकि बिना गुरु के परमात्मा था ही कहा

गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता लेकिन वो कहते हैं गुरु की बलिहारी है तो उसने जल्दी से इशारा कर दिया गोविंद की तरफ गुरु का सारा इशारा गोविंद की तरफ है इसलिए गुरु गोविंद से भी बड़ा है क्योंकि उसके सारे इशारे गोविंद की तरफ है गुरु का उठना बैठना बोलना न बोलना

तुम्हारे प्रति कठोर होना करुणावान होना सब के पीछे एक ही विराट आयोजन है कि तुम जाग जाओ गोविंद तुम्हें दिखाई पड़ जाए इसलिए कहते हैं सुंदरदास गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद ते इस जगत में गुरु को जिसने पा लिया उसने गोविंद को पा लिया गुरु को पा लिया तो गोविंद अब ज्यादा दूर नहीं

पहुंची गए मंदिर के द्वार पर पहुंच गए तो मंदिर अब कितने दूर है जिसने गुरु को पा लिया जिसने गुरु को पहचान लिया उसने ये बात पहचान ली कि यह जगत पदार्थ पर समाप्त नहीं होता यहां और भी महिमाएं हैं और भी रहस्य हैं यहां बड़े छुपे हुए राज हैं यह मिट्टी ही मिट्टी नहीं है यहां मृणमय में चिन्मय भी छिपा है

यहां मृत्य में अमृत का वास है जिसने गुरु को पहचान लिया उसने नाव छोड़ दी परमात्मा की तरफ वो चल पड़ा उसका तीर निकल गया धनुष से लक्ष्य वेद हो ही जाएगा असली सवाल धनुष से तीर का निकल जाना है गुरु के चरणों में जो झुका वो झुकी गया परमात्मा के चरणों में परोक्ष रूप से गुरु तो बहाना

गुरु तो निमित्त थे जीवन में तुम्हें जहां भी किसी जीवंत व्यक्ति के पास शांति मिले सुगंध मिले प्रेम मिले तुम्हें रूपांतरित करने की किमिया मिले फिर संकोच मत करना फिर रुकना मत

फिर किन्हीं भयों के कारण ठहर मत जाना फिर साहस रखना झुक जाना दांव पर सब लगा देना और ध्यान रहे कोई और कसौटी नहीं है गुरु को जानने की तुम्हारा हृदय ही कहेगा हृदय हमेशा कह देता है मगर तुम सुनते नहीं हृदय की तुम कहते हो कैसे गुरु को पहचाने

क्या कसौटी बुद्धि कसौटी मांगती हृदय तत्क्षण कह देता है हृदय की सुनो बुद्धि को एक तरफ रख दो हृदय से कभी भूल नहीं हुई हृदय ऐसे ही है जैसे तुमने दिशा सूचक यंत्र देखा जो सदा ही बताता रहता है

पूरब की ओर सूरज के उगने की ओर हृदय सदा ही परमात्मा की तरफ इशारा करता रहता है मगर तुम हृदय की सुनते नहीं तुम बुद्धि की सुनते हो और बुद्धि की सुनने के कारण अक्सर तुम भ्रांति में पड़ते हो सच तो यह बुद्धि की सुनते रहोगे तब तक गुरु तुम्हें मिलेगा ही नहीं और जो मिलेंगे वो गुरु के धोखे होंगे गुरु के धोखे

तुम्हारी बुद्धि को राजी कर लेंगे क्योंकि गुरु के धोखे का मतलब होता है जो तुम्हें राजी ही करने को बैठा है तुम जैसा चाहते हो वैसा ही बन के बैठा है ध्यान रखना सदगुरु कभी तुम्हारी अभिलाषाओं आकांक्षाओं अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होता हो ही नहीं सकता नहीं तो जीसस को लोग सूली चढ़ाते बुद्ध को लोग पत्थर मारते महावीर को गांवों से खदेड़ के निकालते

सुकरात को जहर पिलाते और तुम यह मत सोचना कि वे सब लोग पागल थे तुम ही पहली दफे बुद्धिमान हो वे तुम्हारे ही जैसे लोग थे तुम ही थे जिन्होंने जीसस को सूली दी सुकरात को जहर पिलाया बुद्ध को पत्थर मारे महावीर के कानों में सीखे ठोंक दिए तुम ही हो वे वे तुमसे भिन्न लोग ना थे तुमसे जरा भी भिन्न ना थे क्या मामला था और ऐसा नहीं है

कि गुरुओं की पूजा उस दिन नहीं हो रही थी जब बुद्ध को लोग पत्थर मार रहे थे तब भी पंडित पुजारी पौंगापंथी पूजे जा रहे थे जब जीसस को लोग सूली चढ़ा रहे थे तब भी धर्मगुरु का सम्मान किया जा रहा था बड़े मजे की बात है कि तुम्हारी बुद्धि जिससे राजी हो जाती है वो अक्सर धोखा होता है

उसके पीछे कारण है क्योंकि वो धोखे की पूरी तैयारी करता है तुम अगर मानते हो कि सदगुरु नग्न होना चाहिए तो वो नग्न खड़ा होता है तुम अगर मानते हो सदगुरु आंख बंद किए होना चाहिए तो आंख बंद करके खड़ा होता है तुम अगर मानते हो कि सदगुरु ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए तो वैसे हो जाता उपवास कहो तो उपवास करता है कांटों पर लेटो तो कांटों पर लेट जाता उसने तय कर रखा है कि तुम्हारा गुरु बनना है

वो गुरु नहीं वो एक गहरे अर्थ में सिर्फ राजनेता है राजनेता की कला का सार यही है कि वो देखता रहता लोग कहां जाना चाहते लोग जहां जाना चाहते हैं वो जल्दी सोचक उनके आगे हो जाता। बस उसी को कुशल राजनेता कहते हैं जो हवा के बदलने के पहले समझ ले दे। रुख देख ले हवा का लोग पूरब जा रहे हैं तो वह कहता पूरब जाना

लोग पश्चिम जाने लगे तो वो कहता मैं तो सदई से कह रहा था कि पश्चिम जाना और लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता कि वो हमारी नजरें पर रख रहा है हमारे भाव पर रख रहा है हवा के ढंग पर रख रहा है और सदा चिल्ला के कहने लगता है वही बात जो तुम्हें चाहिए और तुम्हें लगता है कि ठीक है यही आदमी हमारी मनोकांक्षाएं पूरी करेगा किसी ने कभी किसी की मनोकांक्षाएं पूरी नहीं की

सदगुरु तुम्हारी मनोकांक्षाएं पूरी नहीं करता तुम्हारे मन को मिटाता है मनोकांक्षा कैसी पूरी करेगा सदगुरु तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता परमात्मा के हिसाब से चलता है अपने हिसाब से चलता है उसके साथ तो जिसे राजी होना हो उसे ही राजी होना पड़ता है वो तुमसे राजी नहीं होता समझ लेना जो तुमसे राजी है वह तुम्हें बदल नहीं पाएगा

उस डॉक्टर के पास तुम चिकित्सा कराने जाओगे जो तुम सिराची तुम कहोगे मुझे टीबी है तो वो कहता हां टीबी है तुम कहोगे मुझे ये दवा चाहिए क्योंकि ये दवा मीठी वो कहता यही दवा तुम्हें लिख ही रहा था ऐसा डॉक्टर तुम्हें स्वास्थ्य दे सकेगा तुम बीमार हो और तुम्हारा डॉक्टर पाखंडी

तुम लाख कहो कि मुझे यह दवा चाहिए चिकित्सक अगर चिकित्सक है तो वह कहेगा ये दवा नहीं तुम्हारे काम की दवा तो जो मैं देता हूं वो तुम्हारे काम की और मीठी दवाएं देने का सवाल नहीं कितनी ही कड़वी हो दवा काम की है तो पीनी पड़ेगी चिकित्सक तुम्हारी बात मान के नहीं चल सकता तो ही तुम्हारी सहायता कर सकता है

सदगुरु के संबंध में एक बात ख्याल रखना बुद्धि के पास कोई उपाय नहीं सदगुरु को जांचने का बुद्धि जब भी जांचती गलत को पकड़ लेती बुद्धि गलत को पकड़ने की प्रक्रिया है बुद्धि अज्ञान है बुद्धि को हटाओ हृदय को बोलने दो उठने दो हृदय की वाणी को एक तरफ बुद्धि को सरका के रख दो और तुम चकित हो जाओगे

जो व्यक्ति तुम्हारा सदगुरु होने को है उससे तुम्हारे हृदय के तार एकदम झंझना उठेंगे तुम अचानक पाओगे कुछ हो गया कुछ बात जुड़ गई कुछ तालमेल बैठ गया सरगम बजने लगी पैरों में नृत्य का भाव आने लगा एक कंपन प्रविष्ट हो गया

सदगुरु के पास होना ऊर्जा का एक संबंध है, शक्ति का एक संबंध है जो भी बुद्धि को एक तरफ सरका के रख देता है उसे जरा भी अड़चन नहीं आती सदगुरु को खोजने में और यह भी ख्याल रखना जो तुम्हारे लिए सदगुरु है जरूरत नहीं कि सभी के लिए सदगुरु हो जो किसी और के लिए सदगुरु है जरूर नहीं तुम्हारे लिए सदगुरु हो लोग भिन्न है लोगों की जरूरतें भिन्न है

लोगों को अलग अलग संगीत रुचि कर लगते परमात्मा बहुत रूपों में प्रकट होता है इसलिए सुंदरदास कहते हैं और तो संत सब सिर ऊपर इससे यह मत सोच लेना कि तुमने एक सदगुरु उछन लिया तो सारे सदगुरु गलत होने चाहिए इतना ही कहना और तो संत सब सिर ऊपर सुंदर के और है गुरुधाधु बस इतना ही कहना कि मेरा हृदय यहां रंग गया बाकी सब संतों को मेरे नमस्कार

जिनका हृदय वहां रंग गया वह भी सौभाग्य की बात है हृदय रंगना चाहिए परमात्मा का रंग सब पर बरसे और सब रंग जाएं। कहां रंगते हैं किस रंगरेज के पास रंगे जाते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है रंग उसका है इसलिए यह भी मत कभी सोचना भूल के कि मेरा सदगुरु सबका सदगुरु होना चाहिए इससे विवाद पैदा होता है संप्रदाय पैदा होते हिंसा पैदा होती है वह पैदा होता

और धर्म से पैदा प्रेम होना चाहिए और कुछ भी धर्म से पैदा हो तो धर्म धर्म नहीं रहा राजनीति हो गई हटाओ बुद्धि को हृदय को बोलने दो हृदय सदा ही सच बोलता है हृदय की सुन के चलो तुम्हारे जीवन में भी ऐसा सूर्योदय हो ज्ञान की धरती लगन के

साधना के नीर से प्रेम के कुछ बीज बोए कल उगेंगे अंकुर, तोड़ मिट्टी की तरुण सौंधी परत को धूप नूतन रूप देगी मेघ बरसा में सघन घिरकर बरसकर तर करेंगे मूल तक को गंध फूटेगी गमककर गांव वन उपवन हसेंगे घर